บท <Book> <73. S 3> ทีเจ็ดสิบสามที่หัตถ์เตอร์หัตถอได้รับอนุญาตได้อนุมติโोนะอนุมติโนะोนาคุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ क्या तुम्हें अभी से गाड़ी चलाने की अनुमति है? <hunday> <hai> <lauru> क्या तुम्हें अभी से गाड़ी चलाने की अनुमति है? कुन डाई राब अनुजात है डीम एल्कोहोल डाई लै र्थर? क्या तुम्हें अभी से म द ् द प ा न करने की अनुमति है? क्या तुम्हें अभी से म द ् द प ा न करने की अनुमति है? คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ क्या तुम्हें अभी से अकेले विदेश जाने की अनुमति है क्या तुम्हें अ भ ी स ุ अ क े ल ห विदेश जाने की อได้นุุตอนุญาตได้ศนา เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ क्या हम य ह ाส धूम्रपान कर सकते हैं क्या हम यह สูบหรี่มคะคนสรีหนีสูบุหรี่ได้ไหมคะสูบบุหรี่ได้ไหมคะค่ะทรี่นี่สูบบหร่ได่ด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ क्या क्रेडिट कार्ड द्वारा पैसे दे सकते हैं? क्या क्रेडिट कार्ड द्वारा पैसे दे सकते हैं? जाय चेक दे में का? क्या धनादेश द्वारा पैसे दे सकते हैं? क्या धनादेश द्वारा पैसे दे सकते हैं? जाय गेन सोत तहनं रु का? क्या केवल नकद पैसे दे सकते हैं? क्या केवल नकद पैसे दे सकते हैं? खो चाइ टॉरसैप डै में का क्या मैं फोन कर सकता हूं? क्या मैं फोन कर सकती हूं? खो थाम आराई डै में का क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? क्या मैं कुछ पूछ सकती हूं? खो पूछ आराई डै में का क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? ख ़ै न न ने स วน शारणा नहीं द ा उसे बाग में सोने की अनुमति नहीं है। उसे बाग में सोने की अनुमति नहीं है। ख ़ै न न ने र ो नहीं द ा उसे गाड़ी में सोने की अनुमति नहीं है। उसे गाड़ी में सोने की अनुमति नहीं है। ख़याल न हो कि उसे रेलवे स्टेशन पर सोने की अनुमति नहीं है। उसे रेलवे स्टेशन पर सोने की अनुमति नहीं है। राउ खो नांग डेम मै का? क्या हम बैठ सकते हैं? क्या हम बैठ सकती हैं? राउ खोराइकार आहार डाई में का क्या हमें मेनू कार्ड मिल सकता है? क्या हमें मेनू कार्ड मिल सकता है? र ा उ खोर जैक जाय डाई में का क्या हम अलग-अलग पैसे दे सकते हैं? क्या हम अलग-अलग पैसे दे सकती हैं?